बृहदारण्यक उपनिषद अनुवाद, अध्याय तीसरा ब्राह्मण नौ याज्ञवल शाकल्य संवाद अथ विदल्य पक्ष पृथ्वी आदि के सूक्ष्म क्रम से पूर्वपूर्व पदार्थ का उत्तरो उत्त बदलते हुए ने सर्वातर ब्रह्म को प्रकाशित किया है और उस ब्रह्म का नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच में जो पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न सूत्र है उनमें बतलाया गया है व्याकृत विषयों में ब्रह्म के नियंता होने में अत्यंत स्पष्ट लिंग है उसी ब्रह्म का नियंतव्य देवता भेद के प्राण पर्यंत संकोच और अनंतंत्य अनंत्य पर्यत विकास द्वारा साक्षात एवं अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए ब्राह्मण आरंभ किया जाता है देवताओं की संख्या श्लोक पहला इसके पश्चात इसक्य देवगण हैं? तब याज्ञवल ने इस आगे कही जाने वाली निविद से ही उनकी संख्या का प्रतिपादन किया जितने वैश्व की निविद में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले ंत्र पदों में बतलाये गए हैं वे तीन और तीन सौ तथा तो तीन और तीन सहस्त्र तीन हजार तीन सौ छहल्य ने ठीक है ऐसे कहा फिर पूछा कितने देव हैल्क्य ने कहा तैतीस शाकल्य ने ठीक है ऐसे कहा और पूछा तो याज्ञ कितने देव है याज्ञ छह साकल्य ने ठीक है ऐसा कहा फिर पूछा याज्ञ कितने देव है तीन चाकल्य ने ठीक है ऐसा कहा और पुनः पूछा याज्ञ के कितने देव हैं के दो चाकल्य ने ठीक है ऐसे कहा और पूछा के कितने देव हैं डेढ़ चाकल्य ने ठीक है ऐसे कहा और पूछा याज्ञ के कितने देव हैं एक चाकल्य ने ठीक है ऐसे कहा और पूछा वे तीन सो वे तीन और तीन सो तथा तीन और तीन सहस्त्र देव कौन से है फिर इसी से इस से नाम वाले शकल के पुत्र ने पूछा, कितनी संख्या वाले हैं? ने जो संख्या शाकल्य ने पूछी थी उस संख्या का इस आगे बतलाई जाने वाले निवेद से निरूपण किया जितने जितनी संख्या वाले देवता विश्व देव संबंधी शस्त्र की निविद मंत्र पद में बताए गए हैं उतने सब देव है निविद कहते हैं देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों को विश्व देव संबंधी शस्त्र में देव संख्या प्रतिपादक कुछ मंत्र पदों का उपदेश किया गया है वे सब निविद कहलाते हैं अर्थ तात्पर्य यह है कि उस निविद में जितने देवगण श्रुति द्वारा बताए जाते हैं उतने ही कुल देवता है किंतु वह निविद है वे निविद के पद दिखलाए जाते हैं त्रैच अर्थात देवगण तीन है और तीन है तथा इस प्रकार वे तीन और तीन सहस्त्र है यानी संपूर्ण देव इतने हैं इस पर साकल्य ने भी ठीक है ऐसे कहा इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या का ठीक ठीक पता लग गया फिर साकल्य उन्हीं देवताओं की संकोच विषेण संख्या पूछता है हैल के देव कितने हैं तब याज्ञवल क्रमशः तैतीस छह तीन दो डेढ़ और एक ऐसा बतलाते हैं इस प्रकार देवताओं के संकोच और विकास विषयक संख्या पूछकर फिर संख्य रूप में संख्यय स्वरूप के, के विषय में पूछता है वे तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त्र देव कौन से हैं? तैतीस देवताओं का विवरण श्लोक दूसरा उसी यज्ञ ने कहा ये तो इनकी महिमाएं ही है देवगण तो तैतीस ही है शकल्य वे तैतीस देव कौन से हैं? याग्ञवल्क ने कहा आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य ये इकतीस देवगण हैं, तथा इंद्र और प्रजापति के सहित तैतीस है इस पर इत्र याज्ञवल्क ने कहा ये तीन और तीन सौ आदि देवगण इन तैतीस देवताओं की महिमा विभूति ही है वस्तुतः तो तैतीस देवगण हैं। वे तैतीस देवगण कौन से हैं? सो बतला जाता है आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य ये इकतीस हुए तथा तो इंद्र और प्रजापति ये तैतीस की पूर्ति करने वाले हैं। वसु कौन है लोग तीसरा वसु कौन है अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य दुलोक, चंद्रमा और नक्षत्र ये वसु इन्हीं में यह सब जगत निहित है इसी से ये वसु है भाष्यर्थ वसु कौन है इस प्रकार उनमें से प्रत्येक का, का स्वरूप पूछा जाता है अग्निश्च पृथ्वी चा इस प्रकार अग्नि से लेकर नक्षत्र ये सब वसु है प्राणियों के कर्म फल के आश्रय होकर उनके निवासिंग को प्राप्त होकर इस संपूर्ण जगत को बसाए हुए हैं है। है है, इसलिए वसु है रुद्र कौन है श्लोक चौथा साकल्य रुद्र कौन है यज्ञ बल के पुरुष में ये दस प्राण इंद्रिया और ग्यारह आत्मा मन ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते है अतः का अपने संबंधियों को रुलाते हैं है। है? ज्ञानेन्द्रिय ये दस प्राण और ग्यारहवा मन जो ग्यारह की पूर्ति करने वाला है वे ये प्राण जिस समय प्राणियों के कर्म फल भोग का क्षय हो जाने पर इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय ये उसके संबंधियों को रुलाते हैं उस समय चूंकि ये संबंधियों को रुलाते हैं इसलिए रोदन रोदन में निमित्त होने से रुद्र कहलाते हैं आदित्य कौन है श्लोक पांचवा आदित्य कौन है याज्ञ बल्कि संवत्सर के अवयवभूत ये बारह मासी आदित्य हैं क्योंकि ये इस सब का आदान ग्रहण करते हुए चलते है इसलिए आदित्य है भाषा आदित्य कौन है या केवल बारह महीने संवच्च रूप काल के अवयव प्रसिद्ध है वे ही आदित्य है सो किस प्रकार? क्योंकि यही परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्मफल का आदान ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं। वे जो कि इस प्रकार इस सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए आददाना यंती इस वित्पत्ति के अनुसार आदित्य कहलाते है इंद्र और प्रजापति कौन है श्लोक छहवा शाकल्य इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है यज्ञ बल्क स्तनयत्न विद्युत ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है शाकल्य स्तनयत्न कौन है यज्ञ बल्क अशनिक्य यज्ञ कौन है यज्ञ बल्क पशुगण भाष्यर्थ इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है स्तनयत्न ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है स्तनयत्न कौन है अशनि अशनि वज्रवी अर्थात बल जो प्राणियों की हिंसा करता है वह अशनि इंद्र है इंद्र का ही वह कर्म है यज्ञ कौन है पशुगण क्योंकि पशु यज्ञ के साधन हैं यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है इसलिए पशु यज्ञ है ऐसा कहा जाता है छह देवताओं का विवरण श्रुक सात्वा शकल्य छह देवगण कौन है यज्ञ बलकर अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य और ये छह देवगण है ये वसु आदि तैतीस देवताओं के रूप में अग्नि आदि छह ही है छह देवगण कौन है वे वसु रूप से पढ़े हुए अग्नि आदि ही चंद्रमा और नक्षत्रों को छोड़कर छह अर्थात छठ संख्या विशिष्ट होते हैं क्योंकि ये तैतीस आदि बदलाए हुए समस्त देवगण ये ही होते हैं पर यह है कि यह वसु आदि संपूर्ण देवताओं का विस्तार इन छह में ही अंतर्भूत हो जाता है देवताओं की तीन दो और डेढ़ संख्याओं का विवरण श्लोक आठवा वे तीन देव कौन है ये तीन लोक ही तीन देव है इन्हीं में यह सब देव अंतर्भूत है वे दो देव कौन है अन्न और प्राण डेढ़ देव कौन है जो यह बहता है भाष्यर्थ वे तीन देव कौन है ये तीन लोक ही तीन देव है पृथ्वी और अग्नि मिलाकर एक देव है अंतरिक्ष और वायु मिलाकर दूसरे देव है और जिडोक आदित्य मिलाकर तीसरे देव है ते एव त्रयो देवा क्योंकि इन तीन देवों में ही समस्त देवों का अंतर्भाव होता है इसलिए यही तीन देव है ऐसा इन्हीं विरुप्तवे का पक्ष है वे दो देव कौन है अन्न और प्राण ये दो देव है इन्हें मैं पूर्वोक्त सभी देवतों का अंतर्भाव हो जाता है डेढ़ देव कौन है जो यह बहता है वह वायु डेढ़ देव है डेढ़ और एक देव का विवरण श्लोक नववा यह ऐसे कहते हैं यह जो वायु है एक ही सा बहता है फिर यह अध्यर्घ्य डेढ़ किस प्रकार है उत्तर क्योंकि इसी में यह सब वृद्धि को प्राप्त होता है इसलिए यह अध्यर्धेढ़ है वह एक देव कौन है प्राण वह प्राण वह ब्रह्म है उसी को त्यत ऐसा कहते हैं इस विषय में कोई ऐसा प्रश्न करते हैं यह जो वायु है एक, एक सा ही चलता है फिर यह अध्य अध्य डेढ़ क्यों है उत्तर क्योंकि इसमें यह सब अध्यों अध्यार... इस वायु के रहते ही यह सब के कारण वह महद्रह्म है इसलिए वह ब्रह्म त्यत है ऐसा कहते हैं अर्थात उस ब्रह्म को त्यत इस परोक्ष वाचक शब्द से कहते हैं यदि देवताओं का एकत्व और नानत्व है अनंत देवों का निमित्त संख्या विशिष्ट देवों में अंतर्भाव है और उनका भी तैतीस आदि उत्तर-उत्तर देवों में यहाँ तक ही अकेले प्राण में ही अंतर्भाव है एक प्राण ही यह सब अनंत संख्या के रूप में विस्तार हुआ है इस प्रकार एक अनंत तथा अन्यान्य संख्याओं से विशिष्ट एक प्राण ही है वहाँ अधिकार भेद से एक ही देव के नाम रूप कर्म गुण और शक्ति का भेद है प्राण ब्रह्म के आठ प्रकार के भेद अब उस प्राण ब्रह्म के ही आठ प्रकार के भेद बतलाये जाते हैं श्लोक दसवाकल्य पृथ्वी जिसका आयतन है तथा तो अग्नि लोक दर्शन शक्ति और मन ज्योति संकल्प विकल्प का साधन है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का पारायण जानता है वही ज्ञाता पंडित है या के, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो याज्ञ वलक्य जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण करण संघात का पारायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ यह जो शारीरिक पुरुष है वही यह है शाकल्य और बोलो शाकल्य अच्छा उसका देवता कौन है तब याज्ञम्के ने अमृत ऐसे कहा जिस देव का अग्नि ही जिस देव का पृथ्वी आयतन है अर्थात आश्रय है अग्नि जिसका लोक है इसके द्वारा अवलोकन करता है इसलिए यह इसका लोक है लोक का अर्थ है देखता है तो तात्पर्य है।, तो ता है।, है।, है।, ता है कि यह पृथ्वी का अभिमानी कार्य करण संघातवान देव पृथ्वी रूप शरीर वाला अग्नि रूप दर्शन शक्ति वाला और मन से संकल्प करने वाला है जो ऐसे लक्षणों से युक्त उस पुरुष को संपूर्ण आत्मा का आध्यात्मिक का कार्यकरण संघात रूप आत्मा का परम अयन यानी परम आश्रय जानता है अर्थात मातृजनित क्षेत्रस्थानीय त्वचा मांस और रुधिर रूप से पितृजनित बीजस्थानीय अस्थि मज्जा और वीर रूप का तथा इंद्रियात्मा का वह परमा अयन है ऐसे जानता है वही जानने वाला है तत्पर्य है कि जो इसे इस प्रकार जानता है वही वेत्ता यानी पंडित है यज्ञवल्क तुम तो उसे बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान करते हो ऐसा इसका अभिप्राय है यज्ञ बल के यदि उसके विज्ञान से ही पांडित्य की प्राप्ति होती है तो मैं उस पुरुष को जानता हूँ तुम जिसे संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण करण संघात का परायण बताते हो उस पुरुष का मुझे पता है यहाँ साकल्य का वह वचन समझना चाहिए यदि तुम उस पुरुष को जानते हो तो बताओ वह किन विशेषण ऋण वाला है यज्ञ बल के अच्छा वह जिन विशेषणों से युक्त है सो सुनो जो भी यह शारी है शरीर रूप में शरीर रूप पार्थिमाश में होने वाले को शरीर कहते हैं अर्थात जो मात्र रूप है हे वही वह देव है, जिसके विषय में तुम पूछ, तुमने पूछा है किंतु उसके विषय में एक और विशेषण बतलाना आवश्यक है सो हे साकल्य उसको कहो अर्थात उसके संबंध में पूछो इस प्रकार अत्यंत क्षोभित किए जाने पर उसने अंकुश से पीड़ित हुए हाथी के समान क्रोध के वशीभूत होकर पूछा उस शरीर में होने वाले देव का देवता कौन है जिसके द्वारा जो निष्पन्न होता है वही उसका देवता है ऐसा इस प्रकरण में बताना अभिष्ट है चाकल्य के लिए चाकल्य के किए हुए प्रश्न के उत्तर में वह अमृत है ऐसा याज्ञवल्के ने कहा खाए हुए अन्न का जो रस मातृजनित लोहित की निष्पत्ति का कारण होता है वही अमृत है उस अन्न के रस में ही स्त्री में आश्रित लोहित निष्पन्न होता है उसी से बीज का आश्रयभूत लोहितमय शरीर बनता है आगे अन्य पर्यायों का अर्थ भी इसके समान है श्लोक रहवा, शाकल्य काम ही जिसका आयतन है हृदय लोक है और मनज ज्योति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करना समूह का पारायण जानता है वही क्या है याज्ञवल्क्य तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो के जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण करण संघात का पारायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूं जो भी यह काम में पुरुष है वही यह है हे शाकल्य और बोलो शाकल्य उसका कौन देवता है तब याज्ञवल्य ने कहा स्त्रिया भाष्यर्थ काम ही जिसका आयतन है स्त्री प्रसंग के अभिलाषक का नाम काम है अतः यह है कि जो कामरूप शरीर वाला है हृदय जिसका लोक है जो हृदय से देखता है जो चौकल्य तो इसका देवता कौन है यज्ञवर्ग ने स्त्री ऐसा कहा क्योंकि स्त्री से ही काम का उद्दीपन होता है श्लोक बारहवा चौकल्य रूप ही जिसका आयतन है चक्षुलोक है और मन ज्योति है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य समूह का परायण जानता है वही कहता है हे तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो या तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परायण बताते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह आदित्य में पुरुष है यही वह है हे हैकल्य और बोलो शाकल्य उसका देवता कौन है तब याज्ञवल ने सत्य ऐसे कहा रूप ही जिसका आयतन है रूप है शुक्ल कृष्ण आदि जो भी यह आदित्य में पुरुष है संपूर्ण रूपों का जो विशिष्ट कार्य है वही आदित्य में पुरुष है उसका देवता कौन है तब याज्ञ बल्के सत्य ऐसे कहा सत्य इस शब्द शब्द से चक्षु कहा गया है क्योंकि अध्यात्म चक्षु से ही अधिदेवत आदित्य की निष्पत्ति होती है श्लोक तेरा हुआ चाकल्य आकाश ही जिसका आयतन है श्रोत्र लोक है और मनज ज्योति है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परायण जानता है वही कहता है तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण का कार्य करण समूह का परायण कहते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह श्रोत संबंधी प्रातिश्रुतक पुरुष है यही वह है कल्याण और बोलो उसका कौन देवता है तब दिशाएं ऐसे कहा आकाश से रहता है, है। उसका देवता कौन है इस पर याज्ञवल्क ने कहा दिशाए क्योंकि दिशाओं से ही यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता है लोक चौदहवा चाकल तुम्ही तुम जिसका है, हृदय को संपूर्ण अध्यात्म कार्य समूह का परायण जानता है वही है, तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो यज्ञ बल्क तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक कार्य करण समूह का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह छायामय पुरुष है वही यह है शाकल्य और बोलो उसका कौन देवता है तब याज्ञवल ने मृत्यु ऐसे कहाष्यर्थ तम ही जिसका आयतन है तम शब्द से रात्रि आदि का अंधकार ग्रहण किया जाता है अध्यात्म पक्ष में छायामय अज्ञानमय पुरुष ही तम है उसका कौन देवता है मृत्यु ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा अधिदेवता मृत्यु ही उस छायामय पुरुष की निष्पत्ति का कारण है तो में तुम की जगह तमा आना चाहिए श्लोकल है नेत्रोक है और मनोति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का पारायण जनता है वही ज्ञाता हैल्क तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो यज्ञवल्क तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य का संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह आदर्श दर्पण के भीतर पुरुष है वही यह है, है। और बोलो। उसका देवता कौन है तब या करे असु ऐसे कहा रूप ही जिसका आयतन है पहले साधारण रूप कहे गए हैं किंतु यहाँ प्रकाश करने वाले विशिष्ट रूप ग्रहण किए जाते है रूप जिसका आयतन आश्रय है उस देव विशेष आयतन प्रतिबिंब के आधारभूत आदरशाली है उसका कौन देवता है, है। जल ही जिसका आयतन है हृदय लोक है और मन ज्योति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का पारायण जानता है वही ज्ञाता है यज्ञवल्क्य तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्य का समूह का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह जल में पुरुष है वही यह है हे और बोलो शाकल्य उनका दे, उसका देवता कौन है तब याज्ञवल ने वरुण ऐसे कहा भाष्यर्थ जल ही जिसका आयतन है सभी साधारण जल जिसका आयतन है वापी खूब कड़ागा में रहने वाले जल में जिसकी विशेष स्थिति है उसका देवता कौन है इस पर ने कहा वरुण क्योंकि वरुण के द्वारा संघात करने वाला अध्यात्म जल ही वापी आदि के जल की का कारण है। श्लोक वीर्य ही जिसका आयतन है, लोक है और मनज ज्योति है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य संघात का पारायण जानता है वही ज्ञाता है याज्ञवल्क्य तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो यज्ञवल्क्य जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण करण का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूं जो भी यह पुत्र रूप पुरुष है वही यह है हे और बोलो, उनका देवता कौन है तब याज्ञवल ने प्रजापति ऐसे कहा भाष्यार्थ वीर ही जिसका आयतन है जो भी यह वीरूप आयतन वाले पुरुष का पुत्र रूप विशेष आयतन है अर्थात पिता से उत्पन्न हुए अस्थि मज्जा और शुक्र उसका देवता कौन है प्रजापति ऐसा ने कहा प्रजापति पिता को कहते हैं क्योंकि पिता से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है साकल्य को चेतावनी एक एक देवता ही अपने को देवलोक और पुरुष भेद से तीन तीन भागों में विभक्त करके आठ प्रकार से स्थित हुआ है प्राणभेद अर्थात पृथक पृथक इंद्रिय समुदाय ही वह देवता है उपासना की सुविधा के लिए यहां विभाग पूर्वक उनका उपदेश किया गया है। दिशाओं के के अनुसार पांच भागों में में विभक्त हुए उस प्राणभेद का आत्मा में उपसंहार करने के लिए श्रुति कहती है अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर मौना हुए साकल्य को ग्रहिष्टा करते हुए यज्ञवल्के ने कहा श्लोक अठारवा ऐसा यज्ञ वल्क्य कहा इन ब्राह्मणों ने निश्चय ही तुम्हे तुम्हें अंगारे निकालने का चिमटा बना रखा है में ऐसा कहा स्विद इसमें स्विद यह निपात अर्थ है निश्चय ही इन ब्राह्मणों ने तुम्हें अंगाराव जिस चिमटे आदि पर अंगारे अवक्षीण होते अर्थात पढ़ते हैं उसे अंगाराव कहते हैं सो so, निश्चय ही तुम्हें, तुम्हें दिशाओं के ज्ञान की प्रतिज्ञा श्लोक उन्नीसवा ये यज्ञ बल्कि ऐसा चाकल्य ने कहा यह जो तुम इन गुरु पांचाल देशीय ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हो सो so, क्या तुम ब्रह्मविद्ता हो ऐसा समझ कर कहते हो का मेरा है कि मैं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के का रखता हूं। तुम देवता और के सहित सहित दिशाओं ज्ञान रखता यदि तुम दिशाओं को जानते हो यज्ञ बल के ऐसा शाकल ने कहा तुमने जो यह गुरुपाचल देशीय ब्राह्मणों का अतिवाद अतिभाषण आक्षेप द्वारा तिरस्कार किया है कि यह स्वयं भयग्रस्त होने के कारण तुम्हें अंगारे निकालने का चिमटा बनाए हुए है सो so, क्या तुम होने के कारण इस प्रकार ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हो तो है, है जानता हूँ दिशा संबंधी विज्ञान का ज्ञान है वह भी केवल दिशाओं का ही नहीं सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओं का ज्ञान है अर्थात दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं के साथ और दिशाओं के अधिष्ठान सहित उन दिशाओं का मुझे ज्ञान है इस वर्षा कल्याण ने कहा यदि तुम देव और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं का दिशाओं को जानते हो यदि तुमने फल सहित विज्ञान के प्रतिज्ञा की है तो श्लोक बीसवा देवता और प्रतिष्ठा सहित पूर्व दिशा का वर्णन इस पूर्व दिशा में तुम किस देवता से युक्त हो वहां मैं आदित्य सूर्य देवता वाला हूं वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है नेत्र में नेत्र किसने प्रतिष्ठित है रूपों में क्योंकि पुरुष नेत्र से ही रूपों को देखता है रूप किसने प्रतिष्ठित है ने कहा हैदय में क्योंकि पुरुष हृदय से ही रूपों को जानता है अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है हे यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है भाषा तुम किस देवता वाले हो अर्थात दिशा स्वरूप में स्थित हुए तुम्हारा कौन देवता है यहाँ इस प्रकार प्रश्न करने का कारण यह है कि वे यादव के दिशाओं में पांच प्रकार से विभक्त अपने हृदय उपाधिक आत्मा को दिगात्मा स्वरूप समझकर और उसके द्वारा संपूर्ण जगत को आत्मभाव से जानकर मैं दिख स्वरूप हूँ इस प्रकार स्थित है वह पूर्वाभिमुख है इसलिए पहले पूर्व दिशा के विषय में ही पूछा जाता है तथा उसका कथन है कि प्रतिष्ठा सहित दिशाओं को जानता हूँ इससे यह जान पड़ता है कि वह समस्त जगत को आत्मरूप जानकर स्थित है इसलिए की प्रतिज्ञा है वैसे ही पूछता है तुम इस पूर्व दिशा में में कौन से देवता देवता वाले हो वेद में सभी जगह पुरुष जिस जिस देवता की उपासना करता है इस लोक में तद्रूप हुआ ही वह उस उस देवता को प्राप्त होता है ऐसा ही देव होकर देवों में लीन होता है यह श्रुति कहेगी अतः प्रश्न यह है कि दिशा रूप में स्थित हुए तुम्हारा इस पूर्व दिशा में कौन अधिष्ठान देवता है अर्थात किस देवता के द्वारा तुम प्राची दिशा के रूप में संपन्न हुए हो इतर ने कहा प्राची दिशा में मैं आदित्य देवता वाला हूँ अर्थात पूर्व दिशा में आदित्य मेरा देवता है इसलिए मैं आदित्य देवता वाला हूँ इस प्रकार देवता सहित प्राची दिशा तो कह दी अब प्रतिष्ठा सहित कहनी है इसलिए साकल्य कहता है वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है चक्षु में अध्यात्म चक्षु से आदित्य निष्पन्न हुआ है ऐसा चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ है चक्षु से आदित्य इत्यादि मंत्र और ब्राह्मण कहते हैं और कार्य कारण में ही प्रतिष्ठित होता है अतः आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है रूपों में क्योंकि रूप उन्होंने अपने को ग्रहण करने के लिए ही चक्षु को उत्पन्न किया है अतः आदित्य के सहित चक्षु प्राची दिशा और उस दिशा में स्थित समस्त पदार्थों के सहित रूपों में प्रतिष्ठित है चाकल्य चक्षु के सहित संपूर्ण प्राची रूप मात्र है किंतु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैदय में ऐसा है। कहा रूप हृदय से आरंभ उत्पन्न होने वाला है हृदय ही रूपाकार से परिणत होता है क्योंकि सब लोग हृदय से ही रूप को जानते हैं हृदय इस प्रकार मन और बुद्धि को एक करके कहा गया है अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है वासनारूप रूपों का हृदय से ही स्मरण होता है अतः यह है कि हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है यह बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित दक्षिण दिशा का वर्णन श्लोक इक्कीसवा इस दक्षिण दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो यम देवता वाला हो वह दे यम देवता किसने प्रतिष्ठित है यज्ञ यग्य में यज्ञ किसने प्रतिष्ठित है दक्षिणा में दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है श्रद्धा में क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है अतः श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्य ने कहा हृदय में क्योंकि हृदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता है अतः हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है भाष्यर्थ किंद तो अस्याम दक्षिणाया दिशे असी इस वाक्य का अर्थ पूर्वत समझना चाहिए अर्थात दक्षिण दिशा में तुम्हारा कौन देवता है मैं यम देवता वाला हूँ अर्थात दक्षिण दिशा रूप से स्थित हुए मेरा यम देवता है वह यम किसने प्रतिष्ठित है यम में अर्थात दिशा के सहित यम अपने कारणभूत यज्ञ में प्रतिष्ठित है किंतु यम यज्ञ का कार्य क्यों है सो बतलाया जाता है यज्ञ पृथ्वीजोत द्वारा निष्पन्न किया जाता है पूर्ण से दक्षिणा द्वारा यजमान यज्ञ को खरीदकर उस यज्ञ के द्वारा यम के सहित दक्षिण दिशा को जीत लेता है अतः यज्ञ का कार्य होने के कारण दक्षिण दिशा के सहित यम यज्ञ में प्रतिष्ठित है यज्ञ किसने प्रतिष्ठित है इसके उत्तर में कहा दक्षिणा में क्योंकि वह दक्षिणा से खरीद लिया जाता है इसलिए यज्ञ दक्षिणा का कार्य है दक्षिणा किसने प्रतिष्ठित है श्रद्धा में श्रद्धा से अभिप्राय है देने की इच्छा अर्थात अर्था, भक्ति सहित आस्तिक बुद्धि उसमें दक्षिणा किस प्रकार प्रतिष्ठित है क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है श्रद्धा किए बिना दक्षिणा नहीं देता इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है श्रद्धा किसने प्रतिष्ठित है यज्ञवल्के ने कहा हृदय में क्योंकि श्रद्धा हृदय की ही वृत्ति है हृदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता है और वृत्ति वृत्तिमान में प्रतिष्ठित रहा रहती है रहा करती है इसलिए हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ने, ने कहा, यज्ञबल यह बात ऐसी ही है। देवता और प्रतिष्ठा के साथ पश्चिम दिशा का इस पश्चिम दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो वरुण देवता वाला हूँ वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है जल में जल किसमें प्रतिष्ठित है वीर में वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में इसी से पिता के अनुरूप उत्तपन्न हुए पुत्र को लोग कहते हैं कि यह मानव पिता के हृदय से ही निकला है मानव पिता के हृदय से ही बना है क्योंकि हृदय में ही वीर्य स्थित रहता है चाकल्यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है इस पश्चिम दिशा में तुम किस देवता वाले हो उस दिशा में मेरा देव वरुण है वह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है जल में क्योंकि वरुण जल का ही कार्य है जैसा कि श्रद्धा ही जल है श्रद्धा से वरुण को रचा इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है जल किसने प्रतिष्ठित है वीर में यह बात वीर से जल की रचना हुई इस श्रुति से कही गई है वीरिय किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में क्योंकि वीर हृदय का ही कार्य है काम हृदय की भक्ति है क्योंकि कामिक हृदय से ही वीर स्खलित होता है इसलिए पिता पिता के के के प्रतिरूप, अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्र पुत्र विषय में पुरुष ऐसा कहते हैं कि यह अपने से से ही विशेष रूप निस्त्रुत हुआ है। स्वर्ण से बने हुए कुंडल के समान मानव यह उसके हृदय से ही बना है अथा हृदय में ही वीर्य प्रतिष्ठित है यज्ञवल्के बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित उत्तर दिशा का वर्णन श्लोक सवा इस उत्तर दिशा में तुम किस देवता वाले हो सोम देवता वाला हूँ वह वा सोम किसमें प्रतिष्ठित है दीक्षा में दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है सत्य में इसी से दीक्षित पुरुष से कहते हैं कि सत्य बोलो क्योंकि सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है सत्य किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में ऐसा यज्ञवल्क्य ने कहा क्योंकि पुरुष हृदय से ही सत्य को जानता है अतः हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है यज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है इस उत्तर दिशा में तुम कौन देवता वाले हो सोम देवता वाला सोम इस शब्द से सोमलता और सोम देवता को एक मानकर निर्देश किया गया है वह सोम किस में प्रतिष्ठित है दीक्षा में क्योंकि दीक्षित यजमान ही सोम को खरीदता है और खरीदे हुए सोम से यजन करके वह ज्ञानवान सोम देवता से अधिष्ठित सोम संबंधिनी उत्तर दिशा को प्राप्त होता है दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है सत्य में किस प्रकार क्योंकि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है इसी से दीक्षित पुरुष से कहते हैं कि सत्य बोलो जिससे कि सत्य रूप कारण का नाश होने से दीक्षारूप कार्य का नाश न हो अतः सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है सत्य किसमें प्रतिष्ठित है इस पर याज्ञवल्के याज्ञवल्क ने कहा हृदय में क्योंकि हृदय से ही सत्य को जानता है इसलिए सत्य हृदय में ही प्रतिष्ठित है याज्ञवल यह बात ऐसी ही है देवता और प्रतिष्ठा के सहित ध्रुवा दिशा का वर्णन श्लोक चौबीस इस ध्रुवा दिशा में तुम कौन देवता वाले हो अग्नि देवता वाला हो वह अग्नि किसने प्रतिष्ठित है वाक में वाक किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में हृदय किसमें प्रतिष्ठित है इस ध्रुवा दिशा में तुम कौन देवता वाले हो मेरु के चारों ओर निवास करने वाले लोगों की दृष्टि से ऊर्ध्व दिशा का कभी भी विचार नहीं होता इसलिए वह ध्रुवा कही जाती है याग्यवल मैं अग्नि देवता वाला हूँ क्योंकि ऊर्ध्व दिशा में प्रकाश की बहुलता है और प्रकाश ही अग्नि है वह अग्नि किसने प्रतिष्ठित है वाक में और वाक किसने प्रतिष्ठित है हृदय में उस समय समस्त दिशाओं में फैले हुए हृदय के द्वारा याज्ञवल्क संपूर्ण दिशाओं को आत्मभाव से प्राप्त था अर्थात नाम रूप और कर्म के स्वरूप उस या की देवता और प्रतिष्ठा के सहित संपूर्ण दिशा थी जो रूप था वह पूर्व दिशा के सहित याज्ञवल का हृदय स्वरूप हो गया था तथा जो केवल कर्म पुत्रोत्पादन रूप कर्म और ज्ञान सहित कर्म थे वे अपने फल और अधिष्ठातृदेवों के सहित कर्म रूप दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशाओं के साथ उसका हृदय ही हो गए थे तथा ध्रुवा दिशा के सहित संपूर्ण नाम भी वाक्य के द्वारा उसके हृदय को ही प्राप्त हो गए थे जो कुछ रूप कर्म अथवा नाम है वह बस इतना ही है और वह सब हृदय ही है बस हृदयात्मक उस सर्वात्मक हृदय के विषय में प्रश्न किया जाता है हृदय में प्रतिष्ठित है हृदय और शरीर का अनुन्या श्रेत्व श्लोक पच्चीसवा यज्ञविल्क्य ने अहलिकित ऐसा सम्बोधन करके कहा जिस समय तुम इसे अलग मानते हो उस समय यदि यह हमसे अलग हो जाए तो इसे कुत्ते खा जाए इसे पक्षी मारकर कुत्तेज्ञवल ने अहलिक ऐसा कहा अर्थात प्रेतवाची अन्य नाम संबोधन किया जिस समय यह हृदय इस शरीर का आत्मा हमसे अन्य किसी देशांतर में रहता है ऐसा मानते हो उस समय यदि इस शरीर से यह हृदय आत्मा अन्यत्र हो जाए तो इस शरीर को या तो कुत्ते खाए खा जाए या पक्षी इसे विमथित विलोड़ित कर दे यानी चोच मार मारकर नोच डाले अर्थाता है कि हृदय मुझे शरीर में प्रतिष्ठित है शरीर भी नाम रूप एवं कर्म में होने के कारण हृदय में ही प्रतिष्ठित है समान परंत शरीर की प्रतिष्ठा तथा तो आत्मास्वरूप का वर्णन और साकल्य का शिहपतन इस प्रकार तुमने कार्य और कर्ण रूप शरीर एवं हृदय की परस्पर प्रतिष्ठा बदलाई इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं श्लोक छब्बीसवा तुम शरीर और आत्मा हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो प्राण में प्राण किसमें प्रतिष्ठित है अपान में अपान किसमें प्रतिष्ठित है व्यान में व्यान किसमें प्रतिष्ठित है उदान में उदान किसमें प्रतिष्ठित है समान में जिसका मधुकांड में नेति नेति ऐसा कहकर निरूपण किया गया है वह आत्मा अग्रिय है वह ग्रहण नहीं किया जा सकता अशीर्य है वह शीर्ण नष्ट नहीं होता असंग है वह संसक्त नहीं होता असित है वह व्यथित और अहिंसित नहीं होता ये आठ आयतन है आठ लोक है आठ देव है और आठ पुरुष है वह जो उन पुरुषों को निश्चयपूर्वक जानकर उनका अपने हृदय में उपसंहार करके औपाधिक धर्मों का अतिक्रमण किए हुए है उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूँ यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा किंतु साकल्य उसे नहीं जानता था इसलिए उसका मस्तक गिर गया यही नहीं अपितु चोर लोग उसकी हड्डियों को कुछ और समझ के चुरा ले गए तुम शरीर और तुम्हारा किस में प्रतिष्ठित में। में है प्राण किसमें प्रतिष्ठित है अपान में क्योंकि वह प्राणवृत्ति भी यदि अपान वृत्ति द्वारा रोकी न जाए तो वह ऊपर ही ऊपर बाहर निकल जाए अपान किसमें प्रतिष्ठित है व्यान में क्योंकि यदि उदान में यदि ये तीन ये उदान वृत्ति में बंधी न हो तो सब और ही चली जाए उदान किसने प्रतिष्ठित है समान में ये सब वृत्तियाँ समान में ही प्रतिष्ठित है यहाँ कहा गया है कि शरीर हृदय और प्राण ये परस्पर प्रतिष्ठित है और विज्ञानमय के लिए प्रयुक्त होकर संघात रूप से नियम पूर्वक प्रवृत्त होते हैं यह सब जिसके द्वारा नियत है जिसमें प्रतिष्ठित है और जिसमें यह आकाश है उस निरुपाधिक साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का निर्देश करना है इसी से यह आगे आरंभ किया जाता है सऐष वह जिसका कि मधुकांड में नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया है यह है वह यह आत्मा अग्रह है ग्रहण करने योग्य नहीं है किस प्रकार क्योंकि यह समस्त कार्यधर्मों से अतीत है इसलिए है। क्यों अग्रह है क्योंकि यह ग्रहण नहीं किया जा सकता जो व्याकृत वस्तु इंद्रिया का विषय होती है वही ग्रहण का विषय होती है किंतु यह आत्म तत्व तो उससे विपरीत है इसी प्रकार यह अशीर्य है जो मूर्त और साहत शरीर है वे ही शीर्ण होते है यह उससे विपरीत है इसलिए यह शीर्ण नष्ट नहीं होता तथा यह असंग है मूर्त पदार्थ ही किसी दूसरे मूर्त पदार्थ के संबंध होने पर उसमें संसक्त होता है यह उससे विपरीत स्वभाव वाला है इसलिए कहीं संसक्त नहीं होता तथा यह असित अबद्ध है क्योंकि जो पदार्थ मूर्त होता है वही बंधता है किंतु यह उससे विपरीत अमूर्त और अबद्ध होने के कारण व्यतीत नहीं होता और इसी से रेश हिंसा को नहीं प्राप्त होता है ग्रहण, विचरण, संबंध आदि से रहित होने के कारण यह उतावली के कारण क्रम को छोड़कर आख्यायिका से हटकर औपनिषदक पुरुष का स्वरूपधान निर्देश कर दिया है इसलिए अब फिर आख्यायिका का ही आश्रय लेकर कहती है ये जो पृथ्वे यस्य आयतनम इत्यादि प्रकार से वर्णित आठ आयतन अग्निलोक आदि आठ लोक अमृतमिति होवाच इत्यादि प्रकार से कहे हुए आठ देव तथा शारीर पुरुष आदि आठ पुरुष बतलाये गए हैं जो कोई इन प्रभृति आठ पुरुषों को निरुह्य निश्चय पूर्वक उहा करके अर्थात इनका ज्ञान प्राप्त कर आयतन लोक देव और पुरुष रूप चार भेदों के समुदाय के क्रम से आठ विभागों द्वारा लोक स्थिति के अनुकूल विस्तार पूर्वक उपादन कर फिर प्राचीन दिखाई में, में तथा तो जो धर्म रहित औपनिषद पुरुष अपने ही स्वरूप से स्थित और उपनिषदों में ही विज्ञेय है किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जा सकता उस पुरुष के विषय में मैं विद्या का अभिमान रखने वाले तुमसे प्रश्न करता हूँ यदि तुम मेरे प्रति उसका विशेष रूप से नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा ऐसा ने कहा उसद पुरुष को चाकल्य नहीं जानता था उसे उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था अतः उसका मस्तक विपपात अर्थात गिर गया बस आख्याय समाप्त हो गई नमः इत्यादि श्रुति के वचन है यही नहीं उसके शिष्यगण जो उसकी अस्थियों को संस्कार के लिए घर की ओर ले जा रहे थे उन्हें परिमोशी लुटेरों ने छीन लिया क्यों उन्हें ले जा, जाते हुए कोई अन्य धन समझकर यह पहले घटी हुई आख्यायिका ही यहाँ सूचित की गई है अष्टाध्यायी में चाकल्य के साथ यज्ञवल्क्य का समान पर्यत ही संवाद हुआ है फिर याज्ञवल्य ने उसे शाप दिया कि तू पुण्यक्षेत्रा अतिरिक्त देश और पुण्यतिथितिशून्य काल में मरेगा और तेरी हड्डियां भी घर तक नहीं पहुंचेंगी। वह तो इसी प्रकार मरा यहां तक कि अन्य वस्तु समझकर उसकी हड्डियों को लुटरे ले गए इसलिए उपवादी तिरस्कार करने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मविद्ता श्रेष्ठ होता है यह आख्याय का यहाँ आचार प्रदर्शन और विद्या की स्तुति के लिए सूचित की गई है सभासदों के प्रश्न करने के लिए आमंत्रण जिस ने इस प्रकार अन्य पदार्थों के प्रतिषेधक द्वारा निर्देश किया गया है उसका विधिमुख से किस प्रकार निर्देश करना चाहिए अथवा इस उद्देश्य से कि जगत का मूल बतलाना है श्रुति पुनः आख्यायिका का ही आश्रय लेकर कहती हैं आख्यायिका का संबंध तो यही है कि अब्राह्मण्ञ ब्राह्मणों को जीत कर गोधन ले जाना उचित है अतः न्याय समझकर कर जी कहते हैं श्लोक सत्ताइसवा फिर याज्ञवल्के ने कहा पूज्य ब्राह्मणगण आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करें इसी प्रकार आप में से जिसकी इच्छा हो उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभी से मैं प्रश्न करता हूँ उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ अतः इसके ब्राह्मणों के मौन हो जाने पर याज्ञवल्के ने हे पूज्य ब्राह्मण गण इस प्रकार संबोधन करके आप में जिसकी ऐसी कामना इच्छा हो कि मैं याज्ञ से प्रश्न करूं वह मेरे सामने आकर पूछ सकता है अथवा आप सब सभी मुझसे पूछ सकते हैं और आप में से जिसकी ऐसी इच्छा हो कि मुझसे प्रश्न करे उससे मैं पूछता हूँ अथवा आप सभी से मैं पूछता हूँ उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ इस प्रकार कहे जाने पर भी वे ब्राह्मण किसी प्रकार का प्रत्युत्तर देने की प्रगलता दृष्टता न कर सके याज्ञवल के, के प्रश्न प्रश्न पहला ने उनसे इन श्लोकों द्वारा प्रश्न किया वनस्पति, विशालता वन विशाल से, से युक्त होता है पुरुष, जीव का शरीर भी वैसा ही उन्हीं धर्मों से संपन्न होता है यह बिल्कुल सत्य है वृक्ष के पत्ते होते हैं और उस पुरुष के शरीर में पत्तों की जगह रोये होती है उसके शरीर में जो त्वचा चाम है उसकी समता में इस वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है जब ब्राह्मण कुछ बोलने का साहस न कर सके तो याज्ञवल ने उनसे इन आगे कहे जाने वाले श्लोकों द्वारा पूछा जिस प्रकार लोक में वनस्पति अर्थात विशालता आदि गुण से युक्त वृक्ष है वनस्पति यह वृक्ष का विशेषण है उसी प्रकार यानी उस वृक्ष के समान धर्मो से संपन्न पुरुष भी है यह बिल्कुल सत्य बात है उसके लोम उस पुरुष के लोम है और उन्हीं के समान इतर यानी इस वनस्पति के पत्ते होते हैं तथा तो पार्टी का भी इस पुरुष के शरीर में जो त्वचा है उसकी समानता रखने वाली इतर यानी इस वनस्पति वृक्ष के बाहरी भाग में छाल है श्लोक दूसरा इस पुरुष की त्वचा से ही रक्त जूता है और वृक्ष की भी त्वचा छाल से ही गोंद निकल रहा है वृक्ष और पुरुष की इस समानता के कारण ही जिस प्रकार आघात लगने पर वृक्ष से रस निकलता है उसी प्रकार चोट खाए हुए पुरुष शरीर से रक्त प्रवाहित होता है भाषा इस पुरुष की त्वचा के ही पास से रक्त चूकर निकलता है और वनस्पति की भी त्वचा छाल से ही उत्पट अर्थात गोंद निकलता है क्योंकि वह गोंद वृक्ष की छाल से ही फूट बहता है इस प्रकार वनस्पति और पुरुष की सभी बातें एक ही जैसी है इसलिए आहत अर्थात कटे हुए वृक्ष से निकले हुए रस की भाती चोट खाते हुए पुरुष शरीर से भी वह रुधिर निकलता है श्लोक तीसरा पुरुष के शरीर में मांस होते हैं और वनस्पति के शकर छाल का भीतरी अंश पुरुष के स्नायु जाल होते हैं और वृक्ष में किनाट शकर के भीतर भीतर का अंश विशेष वह किनाट स्नायु की ही भांति स्थिर होता है पुरुष के स्नायु जाल के भीतर जैसे हड्डियां होती है वैसे ही वृक्ष में के भीतर काष्ठ है तथा मज्जा तो दोनों में मज्जा के ही समान निश्चित की गई है भाष्यार्थ इसी प्रकार इस पुरुष के मांस है और वनस्पति के मांस स्थानीय शकर शक्ल छाल के भीतर का अंश है वृक्ष के किनाट होता है किनाट उसे कहते हैं जो शक्लों से भीतर काठ से लगी हुई छाल होती है वह अर्थात उसके सदृश पुरुष की शराय हैं, वह स्थिर है अर्थात वह किनाट शिराओं के समान दृढ़ है पुरुष की शिराओं के भीतर अस्थियां होती है इसी प्रकार किनार के भीतर काष्ठ होता है मज्जा वनस्पति तथा पुरुष की मज्जा ही मज्जा की उपमा नियत की गई है मज्जा की उपमा ही मज्जोपमा है अर्थात उनमें कोई अन्य भेद नहीं है जिस प्रकार वन, वनस्पति की मज्जा होती है वैसे ही पुरुष की होती है और जैसे पुरुष की होती है वैसे ही वनस्पति की होती है श्लोक चौथा किंतु यदि वृक्ष को काट दिया जाता है तो अपने मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा शर्त यदि वृक्ष को काट दिया जाए तो वह पुनः पुनः अपनी जड़ से अतिशय नवीन पहले की अपेक्षा नवीनतर होकर अंकुरित प्रादुर्भूत हो जाता है इस विशेषण से पूर्व वनस्पति और पुरुष की सब प्रकार समानता जानी गई है किंतु कट जाने पर पुनः अंकुरित हो जाना यह वनस्पति में विशेषता देखी जाती है परंतु वृक्ष द्वारा छेदन किए जाने पर पुरुष को पुनः अंकुरित होते नहीं देखा जाता किंतु वह किसी से अंकुरित अवश्य होना चाहिए इसी से मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यदि मृत्यु द्वारा मनुष्य का छेदन कर दिया जाए तो वह किस मूल से अंकुरित होता है अर्थात मरे हुए पुरुष की उत्पत्ति कहा से होती है श्लोक पांचवा वह वीर्य से उत्पन्न होता है ऐसा तो मत कहो क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है मृत पुरुष से नहीं वृक्ष भी केवल तने से ही नहीं उत्पन्न होता बीज से भी उत्पन्न होता है किंतु बीज से उत्पन्न होने वाला वृक्ष भी कट जाने के पश्चात पुनः अंकुरित होकर उत्पन्न होता है यह प्रत्यक्ष देखा गया है भाषा यदि तुम कहो कि वह वीर्य से उत्पन्न होता है तो मत कहो ऐसा कहना उचित नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वीर्य जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है मरे हुए से नहीं होता वृक्ष धानारोह भी है धाना बीज को कहते हैं उस बीज से उत्पन्न होने वाला भी वृक्ष होता है वह केवल तने से ही उत्पन्न नहीं होता ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है यह प्रसिद्ध है कि वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात उत्पन्न हो जाता है बीज से उत्पन्न हुए वनस्पति का भी कटने के बाद पुनः प्रदुर्भाव हो जाता है किंतु जीव के शरीर का इस प्रकार आयुर्भाव नहीं देखा जाता हवा यदि वृक्ष को मूल सहित उखाड़ दिया जाए तो वह फिर उत्पन्न नहीं हो, होगा इसी प्रकार यदि मनुष्य का मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूल में उत्पन्न होता है का यदि वृक्ष को मूल अथवा बीज के सहित आवृहे आकर्षित कर ले उखाड़ ले तो फिर वह वृक्ष कहीं से आकर उत्पन्न नहीं होता इसलिए मैं तुम लोगों से संपूर्ण जगत के मूल के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ यदि मृत्यु मनुष्य का छेदन कर तो वह किस मूल से उत्पन्न होता है श्लोक सातवा श्लोक तक। यदि ऐसा मानो कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है अतः फिर उत्पन्न नहीं होता तो यह ठीक नहीं क्योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा यह प्रश्न है ब्राह्मणों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए श्रुति स्वयं ही उसका निर्देश करती है विज्ञान आनंद ब्रह्म है वह धनदाता कर्म करने वाले यजमान की परम गति है और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्या का भी परम आश्रय है भाष्यर्थ यदि तुम ऐसा मानते हो कि पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है उसके विषय में क्या पूछना क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला होता है उसकी उत्पत्ति के विषय में पूछा जाता है जो उत्पन्न हो चुका है उसके विषय में नहीं पूछा जाता वह पुरुष तो उत्पन्न हो चुका है इसलिए इसके विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं तो क्या बात है मरने पर भी तो यह पुनः उत्पन्न होता ही है नहीं तो बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश का प्रसंग आ जाएगा इससे मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि मरने पर इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ब्राह्मणों को इसका विशेष ज्ञान नहीं था जहां से मरने पर पुरुष पुनः जन्म लेता है उस जगत के मूल का ब्राह्मणों को पता नहीं था अतः के कारण के गायों को कर लिया और वे ब्राह्मण जीत लिए गए आख्यायिका समाप्त हुई जो जगत का मूल है जिस शब्द से ब्रह्म का साक्षात निर्देश किया जाता है और जिसके विषय में याज्ञवल्क्य ब्राह्मणों से पूछा था उसे श्रुति हमारे लिए स्वयं बतलाती है विज्ञान ृपत का नाम विज्ञान है वही आनंद भी है है है है विषय विज्ञान के समान वह दुख से नहीं है। तो फिर कैसा प्रसन्न अतुल अनायास नित्य और एकरस ऐसा इसका है जो विज्ञान और आनंद इन दोनों विशेषणों से युक्त है वह ब्रह्म क्या है राति रात राति का अर्थात धन इस प्रकार राति शब्द में छठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है तात्पर्य है कि धन देने वाले अर्थात कर्म करने वाले यजमान का परायण परागति अर्थात कर्मफल प्रदान करने वाला है इसी प्रकार जो ऐसाओं से अलग होकर उस ब्रह्म में ही परिनिष्ठित है कर्म करता नहीं है और उस ब्रह्म को जानता है इसलिए तद्वित ब्रह्मविथ है उस ब्रह्मनिष्ठ और तद्वित यानी ब्रह्मविथ का भी परायण है यह विचार किया जाता है लोक में आनंद शब्द सुखवाची प्रसिद्ध है और यहाँ आनंदम ब्रह्म इस प्रकार आनंद शब्द ब्रह्म के विशेषण रूप में श्रुत है अन्य श्रुतियों में भी यह ब्रह्म के विशेषण रूप से श्रुत हुआ है जैसे आनंदो ब्रह्मात आनंदम ब्रह्मणो विद्वान यदेश आनंद आकाश आनंदो न सैत वै भूमा तत्सुखम इत्यादि तथा ऐसे ही ऐश परमा आनंद इत्यादि श्रुतियाँ हैं किंतु आनंद शब्द संवेद्य ज्ञेय सुख के अर्थ में ही प्रसिद्ध है अतः यदि ब्रह्मान भी संवेद ज्ञे हो तभी में ये आनंद शब्द सार्थक हो सकते हैं पूर्व पक्ष किंतु श्रुति के प्रमाण से ब्रह्म संवेद्य आनंद स्वरूप तो है ही फिर इसमें विचार क्या करना है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस विषय में विरुद्ध श्रुति वाक्य देखे जाते हैं यह तो ठीक है कि ब्रह्म में आनंद शब्द श्रुत होता है किंतु साथ ही एक होने के कारण उसके विज्ञान का प्रतिषेध भी श्रुत होता है जैसे जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है उस अवस्था में किसके द्वारा किसको देखे और किसके द्वारा किसको जाने जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता अन्य कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता वह घूमा है प्रज्ञात्मा से आलिंगित अभिन्न होकर यह बाह्य कुछ भी नहीं जानता इत्यादि इस प्रकार उससे विरुद्ध श्रुति वाक्य देखे जाते हैं इसलिए विचार करना आवश्यक है अतः वेद के वचनों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए विचार करना उचित ही है इसके सिवा मोक्षवादियों में मतभेद होने के कारण भी विचार करना आवश्यक है सांख्य और वैशेषिक मोक्षवादियों का ऐसा विपरीत विचार है कि मोक्ष में संवेद्य सुख है ही नहीं किंतु दूसरे मोक्षवादियों का मत है कि मोक्ष में निरतिश स्व सुख है तो so, इसमें कौनसी बात ठीक है पूरा पक्ष का, का श्रवण होने से तथा भक्षण करता करता करता हुआ, करता हुआ, करता हुआ, क्रीडा रमण यदि की इच्छा वाला होता है जो सर्वज्ञ और सर्ववित्त है समस्त कामों को प्राप्त करता है इत्यादि श्रुतियों से तो मोक्ष में संवेद्य सुख जान पड़ता है सिद्धांति किंतु उस समय एकत्व होने के कारण कारक विभाग का अभाव होने से विज्ञान होना संभव नहीं है क्योंकि क्रिया अनेक कारक द्वारा साध्य होती है और विज्ञान भी एक क्रिया ही है पूर्व यह दोष नहीं हो सकता शब्द प्रमाण्य होने के कारण उस समय आनंद विषय विज्ञान रहना ही चाहिए यदि आनंद स्वरूप असंवेद्य होगा तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य अनुपन्न हो जाएंगे ऐसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धांति किंतु वचन के द्वारा भी अग्नि की शीतलता और जल की उष्णता नहीं की जा सकती क्योंकि वचन तो व्यापक ही है और यह बात बतलाई नहीं जा सकती कि किसी देशांतर में अग्नि शीतल है और किसी अगम्य देशांतर में जल उष्ण है पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रत्येगात्मा में तो आनंद का विज्ञान देखा जाता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि इत्यादि करने वाले नहीं है, इनकी तो है। मैं हूं, इस आत्मा को पुरुष स्वयं ही जानता है इसलिए इनकी अविरुद्धता तो अत्यंत प्रत्यक्ष ही है अतः आनंद ब्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्वयं ही जानता है इसी प्रकार पहले कही हुई क्षतन रमवाण इत्यादी आनंद का प्रतिपादन करने वाली और शरीर का वियोग हो जाना ही अत्यंतिक मोक्ष है और शरीर न रहने पर आश्रय का अभाव हो जाने के कारण इंद्रियों का रहना भी असंभव है अतः देह और इंद्रियो का अभाव हो जाने से उस समय विज्ञान नहीं हो सकता यदि देहादि के अभाव में भी विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाए तो समस्त जीवों के देह और इंद्रियों को ग्रहण करने की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होगा इसके सिवा एकत्व से विरोध होने के कारण भी विज्ञान होना अनुपपन्न है यदि ऐसा मानो कि नित्य विज्ञानानंद स्वरूप होने के कारण पर ब्रह्म अपने आनंदमय स्वरूप को नित्य ही जानता रहता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि संसारी जीव भी संसार से मुक्त होने पर ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं जलाशय में डाली हुई जल की अंजलि के समान वह भी आनंद स्वरूप और के विज्ञान के लिए हो नहीं हो सकता। में यह कहना की मुक्त पुरुष आनंद स्वरूप आत्मा को जानता है निरर्थक ही है और यदि ऐसा कहो कि मुक्त पुरुष ब्रह्म से अलग रहकर ब्रह्मानंद को और मैं आनंद स्वरूप हूँ इस प्रकार प्रत्येक को जानता है तो ऐसी स्थिति में एकत्व से विरोध आता है और ऐसा होने पर सभी श्रुतियों से विरोध होता है इन दो पक्षों के सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी संभव नहीं है एक बात और भी है ब्रह्म को आत्मानंद का निरंतर विज्ञान मानने पर उसके विज्ञान और अविज्ञान की कल्पना भी व्यर्थ हो जाती है यदि ब्रह्म को आत्मानंद विषय विज्ञान निरंतर रहता है तो वही उसका स्वभाव समझना चाहिए अतः वह आत्मानंद को जानता है यह कल्पना नहीं बन सकती इस कल्पना की सार्थकता तो बाण के ज्ञान और अज्ञान की कल्पना सार्थक नहीं हो सकती और यदि वह विच्छिन्न रूप से ही आत्मानंद को जानता है तो आत्मविज्ञान के छिद्र में अर्थात जिस समय आत्मानंद का ज्ञान नहीं रहता उस शिक्षण में किसी अन्य विषय के विज्ञान के रहने का प्रसंग होगा इससे आत्मा विकारी सिद्ध होगा और ऐसा होने से उसके अनित्य होने का प्रसंग हो <coughs> के स्वरूप का निर्देश करने वाली ही है आत्मान का संवेदत्व बतलाने वाली नहीं है पूर्व पक्ष किन्तु आत्मानंद का असंवेदत्व जा मानने पर जक्षत क्रीडन इत्यादि श्रुति से विरोध होगा सिद्धांती नहीं क्योंकि यह सर्वात्म सर्वात्मकत्व की अनुभूति होने पर यथाप्राप्त प्राप्त भक्षणादि का अनुवाद करने वाली है मुक्त पुरुष को सर्वात्म सर्वात्मकत्व की प्राप्ति हो जाने पर जहां कहीं योगियों अथवा देवताओं में भक्षणादि की प्राप्ति होती है उस यथा प्राप्त का ही इसके द्वारा अनुवाद किया गया है अर्थात सर्वात्म भाव होने के कारण वह भक्षणादि उस मुक्त पुरुष का ही है इस प्रकार यह कथन मोक्ष की <coughs> अनुवाद करने वाली है तब तो उसका दुखी होना भी प्राप्त होगा योगी आदि को में यथा प्राप्त भक्षणादि की प्राप्ति के समान उसे स्थावरादि में यथा प्राप्त दुखित्व की भी प्राप्ति होगी ऐसा कहे तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि सुखित्व और दुखित्व आदि विशेष धर्म नाम रूप जनित देह और इंद्रियारूप उपाधि के संपर्क से होने वाली भ्रांति से आरोपित है इस प्रकार इन सब शंकाओं का पहले ही परिहार किया जा चुका है वृद्ध श्रुतियों का विषय भी हम पहले कह चुके हैं अतः आनंद प्रतिपादक समस्त वाक्यों का परमा आनंद इस वाक्य के समाज समान ही समझना चाहिए नववा शाकल्य ब्राह्मण समाप्त तीसरा अध्याय समाप्त